शरीर को स्थिर करके मन को अंतर्मुखी कर धारणा स्थल पर लगाएं ईश्वर को कामना रहित अविद्या रहित, निष्काम सर्वज्ञ इस रूप में देखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे श्वास करें Oh mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. स्थित धर्मप्रेमी सज्जनों तटोपनिषद का उपदेश समाप्ति की ओर है पिछली बार जब हमने इसको पढ़ा उसमें यमाचार्य ने यह कहा था कि जब मनुष्य के हृदय में स्थित समस्त कामनाएं छूट जाती हैं तो ये अमृतत्व को पा लेता है अमर हो जाता है ब्रह्म को पा लेता है और दूसरी बात कही थी कि हृदय में स्थित जो ग्रंथियां हैं गांठे हैं वे जब छिन्न भिन्न हो जाती हैं तो मनुष्य अमृतत्व को पा लेता है अमर तत्व को पा लेता है उपसंगार करते हुए ग्रंथ में सारभूत कुछ संकेत यमाचार्य के द्वारा दिए जा रहे हैं मुक्ति प्राप्ति के लिए सूत्र रूप में विधान उपदेश दिया जा रहा है सोलहवें श्लोक में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं शतम चैका चय्य तासाम मूर्धान अभिनिश्रिता एका। पिछले दोनों श्लोकों में हृदय से संबंधित प्रकरण चल रहा है अंतःकरण से संबंधित प्रसंग चल रहा है हृदय में ही कामनाएं आश्रित हैं और हृदय में ही अंतःकरण में ही ग्रंथियां हैं और उसी हृदय से संबंधित कुछ बात आगे कही जा रही है कहा शतम च एका च हृदय हृदय की सौ और एक ये इतनी नाड़ियां हैं सौ नाड़ियां और एक नाड़ी एक सौ एक नाड़ियां हैं हृदय में आसाम उन नाड़ियों में से मूर्धानम अभिनिश्रिता एका एका मूर्धानम अभिनिश्रिता एक नाड़ी है जो मूर्धा की तरफ निकलती है ऊपर की तरफ जाती है इन नाड़ियों का वर्णन क्यों किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य बताया अगली पंक्ति में कि तया ऊर्धम आयन अमृतत्वम एटी ये जो 101 नाड़ियां हैं उसमें से जो एक नाड़ी है 101वीं नाड़ी है जो कि ऊपर की तरफ जाती है तया उसके द्वारा ऊर्ध्वम आयन ऊपर की ओर गति करता हुआ जाता हुआ यह मनुष्य अमृतत्वम ए अमृतत्व को पा लेता है मुक्ति को पा लेता है और बाकी नाड़ियों से क्या होता है तो कहा विश्वंग अन्य उत्क्रमणे भवंती अन्य अन्य जो नाड़ियां हैं वे उत्क्रमणे उत्क्रमण के समय जिस समय जीवात्मा शरीर को छोड़ता है अब विश्वंग भवंती इधर उधर ले जाने वाली होती हैं इधर उधर से तात्पर्य है विभिन्न इधर योनियों के अंदर ले जाने वाली होती हैं विभिन्न शरीरों में ले जाने वाली होती है तो हृदय से एक सौ नाड़ियां निकल रही हैं, उसमें एक नाड़ी है जो मुक्ति की तरफ ले जाती है और बाकी 100 नाड़ियों से अगर व्यक्ति निकलता है तो वो विभिन्न पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधों इन योनियों के अंदर जाता है यह एक अर्थ प्रचलित अर्थ आपके सामने रखा अब ये 101 सौ नाड़ियां क्या है हृदय का बहुत सा वर्णन आधुनिक चिकित्सा शास्त्र शरीर शास्त्र शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा उपलब्ध है लेकिन उनमें इस प्रकार की कोई संगति हम नहीं लगा पाते कि हृदय से कौन सी 101 नाड़ियां निकल रही हैं और एक नाड़ी ऊपर की ओर मूर्धा की तरफ जा रही है एक अनुसंधान का विषय है कौन सी 101 नाड़ियां हैं लेकिन इसको अगर हम पिछले प्रसंग से जोड़ के देखें कि हृदय में कामनाओं का रहना और ग्रंथियों का रहना बताते हुए ये श्लोक कहा जा रहा है तो हृदय यानी अंतःकरण और नाड़ी का एक अर्थ जो हम सामान्यतः ले लेते हैं नाली नाड़ी जिसमें से कि कोई गति करती है चीज श्रवण होता है उसको हम नाड़ी कहते हैं जैसे कि रक्त की नाड़ी होती है और तंत्रिका तंत्र की भी नाड़ी कही जाती है नाड़ी शब्द नड़ भ्रंश या इस धातु के द्वारा पाणिनि ने बनाया है इसमें भ्रंश होता है स्थानच्युति होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होता है सन होता है संदन होता है श्रवण होता है नाड़ी शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं उनमें से एक अर्थ है चर्या कोषकार एक अर्थ करते हैं चर्या जैसे कि दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या तो नाड़ी का एक अर्थ है चर्या और चर्या का मतलब है चरणम चलना गति करना चर धातु के दो अर्थ हैं एक तो गति अर्थ और एक भक्षण अर्थ चर गति भक्षणय और उस चर धातु से चर्ये बना और उससे चर्या बना तो गमन को चर्या बोलते हैं दिनचर्या दिन में जो हम गति करते हैं गमन करते हैं वह दिनचर्या है ऋतुचर्या ऋतु के अनुरूप जो हम गतिविधि करते हैं गमन करते हैं सेवन करते हैं वो ऋतुचर्या तो नाड़ी का मतलब चर्या अगर हम लें, तो हृदय की 101 नाड़ियां हैं, अंतःकरण की 101 नाड़ियां हैं अर्थात अंतःकरण की 101 सौ चर्या है अंतःकरण की 101 गतियां हैं और उन गतियों में 100 गतियों को एक तरफ रखा और एक गति को एक तरफ रखा अंतकरण हमारा दिन भर जीवन भर किधर किधर जाता रहता है चलता रहता है यह 100 और एक का विभाजन इस रूप में किया गया कि सौ का मतलब है असंख्य अनेक मन की अनेक असंख्य गतियां हैं सैकड़ों गतियां हैं जब आत्मा अंतःकरण के द्वारा इन मार्गों पर चलता है हमारा अंतःकरण जब इन सौ चर्याओं की तरफ चलता है अर्थात सांसारिक विषयों की तरफ चलता है तब ये चर्या तब ये नाड़ी विश्वं अन्य भवंती इधर उधर ले जाती है विभिन्न योनियों के अंदर ले जाती है जन्म मरण के चक्र में चलाती रहती है लेकिन अगर हमारी चर्या इस एक तरफ हो जाए यह दूसरी तरफ है ब्रह्म की तरफ मुक्ति की तरफ निष्कामता की तरफ अगर अंतकरण की चर्या इस एक तरफ हो जाए तो फिर वो अमृतत्व को पा लेता है मुक्ति को पा लेता है तो अब इस दृष्टि से आप इस श्लोक का अर्थ देखेंगे कि हृदय की यानी अंतःकरण की 101 सौ हैं, गर्याए हैं सैकड़ों एक तरफ और एक एक तरफ और उसमें से एक है वो मूर्धानम अभिश्चित एका एक है जो ऊपर की तरफ ले जाती है मूर्धा की तरफ ले जाती है मूर्धा हमारे शरीर में पूजनीय स्थान है श्रेष्ठ स्थान है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 उस स्थान पर यह आत्मा रहता है और वह स्थान क्या है वैसे दयानंद ने कहा कंठ के नीचे दोनों स्थानों के बीच में और उधर से ऊपर हम अगर अपनी छाती के ऊपर अंगूठे को रख के बीच में नीचे लाएं तो जिस जगह पर हड्डी समाप्त हो जाती है